मन्त्रपाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवा तेजस्विना माम समस्त ओम शांति शांति शांति तो वर्ण की भूमिका चल रही थी कि वर्ण या अक्षर किनको कहते हैं तो उत्तर था जो कभी नष्ट नहीं होता जो इम्पेरिशेबल है है, उसका नाम अक्षर है और जो ऑल है, जो सब जगह व्यापक है उसका नाम अक्षर है फिर साथ साथ दूसरे में आपको बताया गया की वही वर्ण का उपदेश पहले ही श्लोक में है की क्यों अर्थ तो किस लिए इस वर्णों का उपदेश किया जाता है किस लिए इनका उपदेश किया जाता है तो वर्ण ज्ञान वाग विषय ये तदर्थम इष्ट बुद्धिर्थम लघ्व अर्थम चोपदिश्य थे, थे। वर्णों का जो ज्ञान है वाणी का विषय है जिसमें शब्द ब्रह्म वेद पर ब्रह्म परमात्मा है तो उस पर ब्रह्म को जानने के लिए शब्द ब्रह्म वेद पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए और इष्ट बुद्धिर्थम किसी भी वस्तु का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाए प्रकृति है उसका यथार्थ ज्ञान वर्णो कर्णो कथं और स्वयत्नो स्वयत्न महान लाभ हो है वर्णो का उपदेश किया जाता है या त उनको आपने नहीं किया था क्या? जी? जी जी को? जी है अपेक्षि का क्यानन्त हलो किया था अभी क्लास के पहले मैंने कॉल जा मि तु पता नी महोल उ अभी ये हैभल्ला ए... जी है, म प्रतीक जिक है बहु सुन्दरी कु अभी तो तो जुड़े, जुड़े थे वो वाले में अच्छा तो अभी मैंने उनके कॉल करके मैसेज छोड़ा है जुडे संस्तु दुरे कुर्म पढाते समगी ह पता लाभ अ वर्णों के ज्ञान करने से क्या लाभ होता है और वह वर्ण कैसा है वर्ण का स्वरूप कैसा है इसके संबंध में बताया जा रहा है महावाषिकार ने यहाँ पर कहा है महावाषिका इन्होंने महाराज ने प्रबंध दिया है उसकी व्याख्या की है हिंदी तो आप पढ़ लिया कीजिएगा बोल रहे हैं की सोयम अक्षर समान वाक सम फलित चंद्र तारक वीमंडितो वेदित्र वेद पुण्य चास्य चास्ने भवती जो मैं बोला सबके पास है ना दिख रहा है ना सबको प्रतीक जी आप देख रहे हैं कि नहीं आ, है मेरे पास। हाँ तो सोयम अक्षर समम नो वाक्समाम नाय पुष्पिता फलित चंद्र तारक वीमंडित वेदितभ्यो ब्रह्म राशि सर्वेद पुण्य फलावाप महाभाषिका मन आहनिक एक मैने अध्याय एक है पाद एक है आहनिक दो है दूसरे आहनिक में तो बोल रहे हैं कि वह जो वह सोयम दैट दिस जैसे हिंदी अंग्रेजी में देट दिस वह यह तो वह यह जो अक्षर समामनाय है समाननाय कहते हैं सम माने अच्छी प्रकार से और आम नाई कहते हैं उपदेश को कथन को मना कथने है ना धातु है और आंग उपसर्ग है सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग है तो अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से जो कहा गया है तो यहां पर जो है ब्रह्मा से लेकर के सृष्टि का जो आदि है उस में जो ब्रह्मा हुए वह ब्रह्मा से लेकर के और जैमुनी मुनि पर्यत तक की जो परंपरा है अक्षरों के समूह का उन समूह को समाननाय से ग्रहण किया मैंने गुरु परंपरा से प्राप्त जो अक्षरों का समूह है आजकल अक्षरों का जो समूह है हिंदी का वह है ठीक है परंतु उसमें से कुछ छोड़ दिया गया हुआ है परंतु कुछ छोड़ करके भी जो कुछ भी अभी विद्यमान है उसका जो क्रम है उसमें बहुत बड़ा विज्ञान है जो कि आपको आगे समझ में आएगा वो उसी समय आपको बताएंगे तो समनाय मने हुआ समूह समाननाय का अर्थ है समूह तो परंपरागत गुरु परंपरा से प्राप्त जो वर्णों का जो समूह है उसको कहेंगे अक्षर समामनाय तो बोलते हैं कि वह यह जो अक्षर समामनाय है अक्षरों का जो समूह है वह वा वाक समान ये वाक का समामनाय है यह व शब्द का समूह है वाक कहते हैं शब्द को वाणी को तो शब्दों का यह समूह है अर्थात अक्षरों का समूह शब्दों का समूह दोनों समझ है क्योंकि वाणी का विषय है यह शब्द का विषय है अक्षर शब्द का विषय है क्योंकि अक्षर के बिना शब्द नहीं बन सकता तो शब्द का सब्जेक्ट ही हो गया अक्षर तो वह शब्द का जो विषय है वाक विषय का मतलब ये व्याख्या है वाक समा भाव है इनफर्ड मीनिंग एक है meaning, एक एक इनफर्ड मीनिंग लिटरल मीनिंग जिसको कहते हैं तो लिटरल मीनिंग तो वहां पर हमने बताया था यहाँ पर इनफर्ड मीनिंग है अर्थात फलितार्थ कथन है फलितार्थ है कि वाक् समामनाय तो, तो क्योंकि शब्द बनता है अक्षरों के मेल से तो अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा तो शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता इसका मतलब कि शब्द का जो विषय बन गया वह अक्षर बन गया अक्षरों का ज्ञान हो गया अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो हम शब्द को नहीं जान सकते शब्द का संगठन नहीं कर सकते शब्द को नहीं जान सकते शब्द नहीं बना सकते शब्द को प्रकाश में नहीं ला सकते इसीलिए यहां पर कहा कि वाक समान मान शब्दों का जो समूह है वही अक्षरों का समूह है तो वह अक्षरों का समूह जो शब्दों का समूह है वह कैसा है बोलते पुष्पित पुष्प से युक्त है वह अक्षरों का जो समूह है वह पुष्पित है पुष्प से युक्त है अर्थात किस पुष्प से युक्त है मानव की एक फ्लावर्स का पेड़ है पौधा है फ्लावर्स का जो ट्री है और उस ट्री पर फूल लगे हुए हैं तो ये कितने सुंदर दिखाई देते हैं तो ऐसे ही मानो शब्द रूपी जो है एक जो है वह अक्षर रूपी जो ट्री है या ब्रह्म शब्द रूपी ब्रह्म जो है वह जो ट्री है एक पौधा है एक गाछ है एक पेड़ है और उस पेड मे जो है शब्दरूपी पूल लगे हुए हैं। तो शब्द है शब्दरूपी पुष्प से फल भी लगे हुए है बोते शब्दरूपीक्फलित मेगा शब्दरूपी फले युक्ता और बोलते है चन्द्र तारकवत् प्रतिबण्डित बोलते चन्द्रमा और तारा के समान। जैसे आकाश मे चन्द्रमा और तारा सुशोभित होते हैं सुंदर लगते हैं ऐसे ही चंद्रमा और तारा के समान क्या है प्रतिमंडित या सुशोभित है यह सुंदर लग रहा है इस ब्रह्म रूपी जो शब्द ब्रह्मरूपी जो आकाश है इस शब्द रूपी ब्रह्म शब्द ब्रह्म रूपी आकाश में शब्द रूपी चंद्रमा और शब्द रूपी तारा अक्षर रूपी चंद्रमा और अक्षर रूपी तारा जो है वह टिमटिमा रहे हैं सुशोभित हो रहे हैं जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तारे सुंदर लगते हैं सुशोभित होते हैं तो इस प्रकार से वेदितभ्य जानो जानना चाहिए कि वह सुशोभित जानना चाहिए चंद्र और तारा के समान उस अक्षरों के समूह को वाणियों के समूह को जानना चाहिए तो ये जो अक्षरों का जो समूह है वही अक्षर समामनाय वाक समना ब्रह्म राशि यह सब है पर्याय है मैंने अक्षर समामनाय को ही कहते हैं वाक समापना और वाक समामनाय का नाम होगा ब्रह्म मैंने ब्रह्म का राशि समूह तो ये जो है शब्द रूपी पुष्प और फल रूपी शब्द रूपी फल से युक्त और चंद्र और तारक समान सुशोभित ब्रह्म समझना चाहिए ब्रह्म का जो समूह है उसको समझना चाहिए बोल बोलरे कि भाई, ये सद्रूपी पुष्प सदरूपी इत्यादि तारा कु सुभित है इसको जान का बो सर्वा वेद पुण्यफला वाप्ति हि च अस्य जाने प्रति बोलते अस्य जाने मन्य अस्य अक्षर समानायस्य जाने वाक् समानायस्य ज्ञाने ब्रह्म राशे हे ज्ञाने यो है य ब्रह्म, ब्रह्म का जो समूह है य अक्षर का जो समूह है यह वाणियों का जो समूह है शब्द का जो समूह है इसके ज्ञान में क्या होता है सर्ववेद पुण्य फलावाप्ति ही भवती सर्ववेद माने सर्ववेद माने चारो वेद सर्ववेद का मतलब शरीर वेद सामवेद युर्वेद अथर्वेद और सर्ववेद का दूसर लेंगे सभी प्रकार के ज्ञान तो जितने भी प्रकार के ज्ञान है वह सब ज्ञान वैदिक ज्ञान है जिसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं इसमें कोई शंका नहीं है जिसमें शंका पंक कलंक ले नहीं है ऐसा जो ज्ञान है वो सभी प्रकार के ज्ञान से जो व्यक्ति को पुण्य के फल की प्राप्ति होती है उसके पढ़ने से उस ज्ञान को प्राप्त करके जो पुण्य फल को प्राप्त करता है वह इसके ज्ञान में होता है क्यों ज वर्णो नी जान अक्षरो को नहीं जागा तना शब्द नह जान सह आ और जा शब्द न आगा ताक्य न बना सकता और जाक्य न आये तु वेद मन्त्र पढ सकता कि प्रकार ज्ञान ग्रहण नही सकताूट सबका जो मूल है वह अक्षरों का ज्ञान है इसलिए हमें पूरी बुद्धिमत्ता के साथ पूरी फेथ एंड डिवोशन विद फेथ एंड डिवोशन जो है श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है हमें ज्ञान का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना चाहिए क्योंकि यह सबसे पहला ज्ञान है सबसे पहला शास्त्र है वेद का सबसे पहला अंग है जो वेद का छे अंग है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष उसमें से सबसे पहला अंग है आठ है जिसको नाक के समान कहा गया है तो इसको हमें पूरे श्रद्धा के साथ भक्ति का श्रद्धा वन लभते ज्ञानम श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जब तक श्रद्धा नहीं है ज्ञान के प्रति और जो ज्ञान दे रहा है जो गुरु ज्ञान दे रहा है उस गुरु के प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होता है तब तक जो है वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है और यदि वह ज्ञान प्राप्त भी कर लेता है तो वह सफली भूत नहीं होता है इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है।, विना जो गुरु है गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार रू माने प्रकाश गृह निगर गिरती यह जो उपदेश देता है जो ज्ञान देता है जो पढ़ाता लिखाता है जो मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करता करवाता है तो उसका नाम गुरु होता है तो इसलिए कहा कि यदि हम जब तक अक्षर का नहीं करेंगे तब तक जो है हमें हमे पुण्य मिलेगा जो वेद को पढ़ने से पुण्य मिलता सर्वा वेद पुण्यफला वा ज्ञान अक्षर ज्ञान सारे वेद क पुण्य कफल की, की प्राप्ति होती है अक्षरूप बा दे अक्षर का बेनिफिट अक्षरो कानिट उसके संबंध में बताया अब जो है आगे फिर यह जो वर्ण का जो रूप है स्वरूप है यह प्रकट कैसे होता है यह उद्भव कैसे होता है यह प्रकाशित कैसे होता है थोड़ा ध्यान रखेंगे ब्रह्म जो है नित्य है शब्द ब्रह्म भी नित्य है पर ब्रह्म भी नित्य है हाँ ध्वनि अनित्य है दे टू टाइप्स ऑफ शब्द एक दो प्रकार के शब्द होते हैं एक ध्वनियात्मक शब्द है ध्वनि रूप जो शब्द है और दूसरा जो है वह स्फुटात्मक शब्द है जो ब्रह्म जिसको कहा जाता है तो शब्द ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता इसलिए अक्षर कहा पर रूप जो कुछ भी हम बोल रहे हैं आपके पास जाता है वह तो इस यहां से लेकर के आप तक या जो नित्य जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म फैला हुआ है जिसके कारण यहाँ से हम वायु माध्यम से आगे बताएगा वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है प्रकटीकरण कैसे होता है तो वह क्या होता है कि सब जगह फैला हुआ है सब जगह को टच करते हुए करते हुए आपके कान तक पहुंचाता है तो वह ध्वनि रूप शब्द अनित्य है और स्फोट रूप शब्द जो है नित्य है इस चीज को हमें समझ में रखना है इसलिए हम जब बार बार जब उत्पत्ति की जो बात मैं करूं तो उत्पत्ति का मतलब दो अर्थ हो जाएगा उत्पत्ति का अर्थ हो गया एक उत्पन्न तो ध्वनि रूप जब शब्द उत्पन्न होता है तो वह नष्ट होता है और जहां पर मैं उत्पन्न अर्थ और कहूं प्रकटीकरण तो वहां पर उत्पन्न का अर्थ प्रकटीकरण प्रकाश क्योंकि यदि शब्द की उत्पत्ति मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा जैसे ब्रह्म को यदि उत्पन्न मान लेते हैं तो उसमें बड़ा अनर्थ है मोटे रूप में व्यक्ति नहीं समझ पाता है परंतु जब गहराई से सोचता है तो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है जो भी जन्म लेता है वह मरता है जो भी जिसका भी संयोग होता है जो संयोग से उत्पन्न होता है वह कभी अनादि नहीं हो सकता जैसे आप एक, एक जो है पात्र बनाते हैं आपके पास कोई वस्तु होगी जो कि आप बनाए होंगे या आप जो है आपके घर में कोई भी जो है ग्लास है ये है वो है जो कुछ भी अनुपरमाणु के संयोग से जन्य है उत्पन्न है वह नष्ट होगा तो वह कभी अनादि हो नहीं सकता तो यदि परमात्मा को जन्म मान लेंगे कि उसका जन्म होता है तो वह अनादि यदिमात्मा जता न मरता है अजह है वो अकायम हैले अव्रणम कहा वेद मे किमात्माब्रणम है अकायम है अविरम् वसारिके भी मे की आताो वह जो है व्यक्ति क्या करता है वर्तमान जगत में वर्तमान जगत में यही व्यक्ति करता है कि हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए एक घटना एक यहाँ पर ऐशबिल करके नॉर्थ केरलाना में एक जगह है वहां पर एक सोमा माउंटेन करके है सोमा माउंटेन वहां पर एक सोमेश्वर मंदिर है वहां पर मैं सोमेश्वर मंदिर में गया था वहां के पंडित दक्षिण भारत के ही है कृष्ण यजुर्वेद के विद्वान है उनसे बातचीत हुई बातचीत होने के पश्चात उन्होंने कहा कि भाई आप मूर्ति क्यों नहीं मानते तो उनको मैं पूरा समझाया कि परमात्मा का जो मूर्ति है परमात्मा को जो मूर्ति बना देते हैं वह परमात्मा का अपमान करते हैं यदि मान लो जिसका जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को या जो व्यक्ति जैसा बोलता है कल्पना कीजिए कि स्वामी रामदेव जी है या श्री श्री रविशंकर जी हैं उन्होंने भी कोई वाक्य बोला और वाक्य बोला और परंतु परंतु यह जो मीडिया वाले हैं उनके वाक्यों को तोड़ मरूर करके यदि पेश करता है लोगों के सामने तो वह क्या है वह उस व्यक्ति का डिसरिस्पेक्ट हुआ न की रिस्पेक्ट हुआ यदि स्वामी रामदेव जी के वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके हम पेश करेंगे यदि श्री श्री रविशंकर जी के वाक्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे यदि मुरारी बापू जी के वाक्य को तोड़ मर करके पेश करेंगे तो यह उनका अपमान है और अपमान तो है ही और जो पेश करने वाला है वह वा पापी भी हो जाता है वह पाप करने वाला भी हो जाता है वह अधर्मी भी हो जाता है ऐसे ही किसी भी चीज को चाहे वह शब्द हो चाहे वह रूप हो यदि भगवन् कृष्ण राजा थे भगवन् कृष्ण महान योद्धा थे भगवन् कृष्ण योगी यदि कल्पना को कि बहु बा मेलाया और मेला लगा कृष्ण भगवान् ऐसि मूर्ति बनाय कि जिमे हा पलाये हुए हैर लोके है पाच दश डॉलर एक डॉलर हाथ ने देता मनो कि भगवान् कृष्ण भीख मङ्ग भगवन् कृष्ण का अपमान है न सम्मान है भगवी कोवि मूर्ति नी है भगवान की मूर्ति हो जाए तो वह अनादित्व समाप्त हो जाएगा भगवान की मूर्ति हो जाए तो उसमें जो है वह क्या बोलते हैं कि उसमें अंग्रेजी में होगा इम्पेरिशेबिलिटी जो है अमृतत्व समाप्त हो जाएगा अमृत अमरत्व समाप्त हो जाएगा ये सब अनेक प्रकार के दोष आ जाएंगे तो जो निराकार ब्रह्म है जो सब जगह रहने वाला ब्रह्म है उसको यदि हम साकार रूप में संसार में पेश करते हैं और पेश करके हम कहते हैं कि भाई स्वरूप से ओ, क्या बोलते है? स्वरूप से हम वास्तव में तो भगवान का जो है उन्होंने कहा था सोमेश्वर मंदिर वाले जो पुजारी है उन्होंने कहा था, आप तो ठीक कर रहे हैं भगवान का वास्तव में तो स्वरूप है निराकार ही वेद में कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं है परंतु स्वरूप से अस्वरूप की ओर हम जाते हैं साकार से निराकार की ओर जाते हैं हमारा गोल है निराकार के पास जाना तो उसको मैंने हालांकि बहुत तरह से समझाया समझाने का कोशिश किया तो कहने का अभिप्राय है कि जो है नहीं उसको उस रूप में पेश करना यह उनका अपमान है और साथ साथ योग में यह बाधक है योग में पांच प्रकार की वृत्तियां होती है एक का नाम है मान वृत्त पंचत क्लिष्टा क्लिष्टा पांच प्रकार की वृत्तियां होती है दुख देने वाला और सुख देने वाला तो एक का नाम है प्रमाण वृत्ति दूसरे का नाम है विपरीय वृत्ति तीसरे का नाम है विकल्प वृत्ति चौथे का नाम है निद्रा वृत्ति पांचवे का नाम है स्मृति वृत्ति तो योग चित्त चित्त की जो वृत्तियां है इसको रोकने का नाम रोक करके परमात्मा के साथ लगाने का नाम जोड़ने का नाम योग है तो जब हम योग कर रहे हैं तो पांच प्रकार की वृत्तियां एक विकल्प वृत्ति है सभी प्रकार की वृत्तियां को रोको तभी योग किया जा सकता है उनमें से एक विपर्य वृत्ति और एक जो है विकल्प वृत्ति है दोनों में घट सकता है विपर्य वृत्ति का मतलब होता है विपर्यो ही मिथ्या ज्ञानम औरतद रूप प्रतिष्ठम बोले है कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान है वस्तु का जा स्वीय वृत्ति है, उस से दूसरे में जानना है। ऐसे परमात्मा का जा स्वी कहलाता ज विपर्य वृत्ति जीरंगे तब तक योग आरम्भ सकता और वें किया सकता वृत्ति शब्द जैन अनुपाति वस्तु सुनियो विकल्प मैंने विकल्प उसका नाम है कि शब्द मात्र तो है परंतु वास्तव में वो वस्तु है नहीं जैसे कि आकाश का फूल आकाश का फूल घोड़ा का डीम मान घोड़ा का जो है अंडा घोड़े का अंडा ऐसे ही मनुष्य का अंडा ऐसे ही फिर जो है कि ब, बोलते है कि बंध्या का पुत्र खरगोश का सिंह खरगोश का सिंह वाक्य है शब्द है खरगोश का सिंह घोड़े घोड़ा का अंडा घोड़े का डीम ऐसे ही आकाश का फूल परंतु वास्तव में यह वस्तु से शून्य है शब्द ज्ञान का अनुसरण तो कर रहा है शब्द से तो जो ज्ञान हो रहा है बस उतने ही मात्र है वास्तव में वस्तु से शून्य है ऐसे ही यह जो परमात्मा का जो हम स्वरूप कहते हैं कि वह जन्म लेता है यह जन्म लेता है है, साकार है साकार वृत्तिपर्य वृत्ति और वृत्तिमाणवृत्ति विपर्य वृत्ति वृत्ति निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति इन् पाचो प्रकार जागेगे र त पर मैं जो कहना चाह रहा था हा चा र प्रसं है कि य प्रकट कर्शे वहा प्रकट कर्गे कु उत्पन्न अर्थे तु बहु बाष होगा इ बुद्धिमानि पूर्व भजन काला भग कृला दीन दयाला कौशल्य उत्पन्न अर्थ नया प्रगो ग क्योंकि यदि उत्पन्न करेंगे तो दोष आ जाएगा इसलिए वह प्रकट कृपाला उन्होंने कर दिया परंतु वो तो बस केवल संतुष्टि मात्र है जो कौशल्या का कौशल्या का बेटा तो प्रकट कैसे हो जाएगा वो तो उत्पन्न होगा अस्तु तो यहां पर ध्यान रखिएगा जहां पर मैं उत्पन्न शब्द लू वहां पर उत्पन्न ना होकर के प्रकट अर्थ उसका मतलब समझिएगा तो यहां पर है कि वर्णों का स्वरूप कैसे प्रकट होता है अर्थात कैसे उत्पन्न होता है तो उसमें बताया आकाशवायु प्रभव शरीरा मुच्चर वक्त मुपैतिनाद स्थानु प्रभज्यनो वर्ण्व यद बोलते आकाशवायु प्रभव बोल रहे हैं शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है शब्द प्रकट कैसे होता है शब्द तो नित्य है पर उसका प्रकटीकरण जो हुआ वह ध्वनि के माध्यम से जो व्यक्त हो रहा है वह कैसे होता है बोलते हैं, आकाश वायु प्रभव आकाश और वायु का आपस में संयोग होता है तो आकाश वायु के संयोग से वह प्रकट होता है वह उत्पन्न होता है आगे क्या बताया तो आकाश वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो है वह क्या है शरीरात समुच्चरण आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो है अभी नाम नहीं दिया है आगे देगा आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो है वह शरीरात शरीरात का मतलब है नाभी प्रदेशात शरीरात का मतलब क्या है जी नाभी प्रदेशात क्योंकि बोलेंगे आपने शरीर का अर्थ नाभी प्रदेश कैसे किया आगे जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नाभी प्रदेश आठवा अध्याय पढ़ेंगे इसका तो समझ में आ जाएगा यहां पर शरीर का अर्थ नाभिक क्यों लिया इसलिए नाभि लिया गया परंतु शरीर का अर्थ नाभि कैसे हो गया तो इसका उदाहरण देता हूं कि शरीर का प्रत्येक अंग जो है हाथ भी शरीर है अङ्ग्लि भी शरीर है सिर भी शरीर है आ हरे जी पार पारु समूहित है का हि शरीर है आन हा इत्यादिक शरीरी है। शरीर हैर हाथ भी शरीर भी है और सिर भी केसे ह प्रयोग कर्ते है मध म प्रवाह रं अवाध गति से प्रयोग कते है जै यदि कल्पना कीजिए कि एक कोई महिला है महिला भोजन बना रही है अब भोजन बना रही है वह साड़ी पहनी हुई है तो या कुर्ती पहनी हुई है और साड़ी पहनी हुई है और धोखा से उसका एक कोना जल गया तो हमने कहा कि माता जी क्या हो गया या बहन जी क्या हो गया तो बोलती है आचार्य साड़ी जल गया है अब साड़ी जल गया है कपड़ा जल गया है कुर्ता जल गया है अब कुर्ता तो पूरे का नाम है साड़ी तो पूरे इतना लंबा चौड़ा जो है उसका नाम है परंतु साड़ी का एक कोना जला परंतु उस कोने का नाम साड़ी है तभी तो कह देते हैं साड़ी जल गया वह कपड़ा यदि एक ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी कटिवस्त्र पहना हुआ है यह उत्तरीय पहना हुआ है चादर पहना हुआ ओढ़ा हुआ है और फिर जो है वो कहते हैं कि यदि उसका कोना जल जाता है तो कहते हैं क्या हुआ तो बोलते हैं कि आचार्य जी मेरा कपड़ा जल गया तो कपड़ा जल गया कपड़ा का एक कोना जला पर तो उसका नाम भी कपड़ा है ऐसे ही यहां पर शरीर है शरीर का एक एक जो अंग है उस हर एक अंग का नाम शरीर है तो यहां पर शरीर से नाभी प्रदेश आप क्योंकि जहां से यह उठता है और वहां पर कहा है अष्टम अध्याय में नाभी तो इसलिए यहां पर शरीर नाभी है तो अर्थ हो गया आकाश और वायु के संयोग उत्पन्न होने वाला जो है वह नाभी प्रदेश से समुच्चरण सम माने अच्छी प्रकार से उच्चरण माने ऊपर उठता हुआ चरण माने चलता हुआ उत्त माने ऊपर ऊपर चलता हुआ मैने ऊपर उठता हुआ वक्त माने मुखम मुख को उपैथी मने प्राप्त मुख को प्राप्त होता है मैने आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो है वह नाभि प्रदेश से अच्छी प्रकार से ऊपर उठता हुआ मुख को प्राप्त होता है और जो मुख को प्राप्त होता है उसका नाम है नाद उसका नाम नाद है आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कोई पाखंडी जो योगी लोग कि अहनद नाद सुन रहे हैं नाद की आवाज आ रही है वो न जाने किस नाद की बात करते हैं कि योग में नाद की आवाज आती है अस्तु चलिए उस पर हमें नहीं ज्यादा चलना है यहां पर मुख को हरेक जो शब्द है अभी प्रकटीकरण उसका नहीं हुआ है अभी मुख में ही आया है तो उसको कहते हैं नाद और वही जो नाद है स्थानांतरेश प्रविभज्यमान बोलते हैं विभिन्न स्थानों में स्थानांतर का मतलब हुआ भिन्न भिन्न स्थानों में कितने स्थान हैं तो वह छह स्थान है कंठ तालु मूर्धा दंत दांत ओष्ट और नासिका छह स्थान है कोई कोई प्रदेश को भी स्थान मान लेते हैं तो सात हो गया कोई कोई जेवा मूल्य को भी स्थान मान लेते हैं जेवा मूल को भी स्थान मान लेते हैं हालांकि जीवा मूल करण पंक्ति है आगे हम पढ़ाएंगे तो परंतु जेवा को भी क्योंकि यहां पर आगे मत दिया भी है तो जीवा मूल को भी स्थान मान लेते हैं तो आठ हो गया तो यदि जो जेवा को भी स्थान मानता है जीवा और कंठ एक ही चीज है परंतु अलग है कोई मान ले कोई यदि डट जाए कि नहीं जेवा भी स्थान है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तो जेवा को भी दुर्जन तो संय से मान लिया जाए और हृदय प्रदेश को भी मान लिया जाएगा हालांकि हृदय प्रदेश बाह्य प्रयत्न में आता है वह स्थान नहीं है परंतु कुछ ऐसा स्थान मान करके ऐसे आचार्यों ने व्याख्या की है तो हृदय को भी स्थान मान ले तो हृदय स्थान हो गया कंठ स्थान हो गया जीवामूल स्थान हो गया तालू स्थान हो गया मूर्धा स्थान हो गया दंत स्थान हो गया ओष्ठ स्थान हो गया नासिका स्थान हो गया तो आठ टोटल स्थान हो गए वैसे सिद्धांत तो है छे ही स्थान है तो ये जो छह स्थान है या आठ स्थान है तो ये जो विभिन्न स्थान है इने सानांतरेशु, सानांतरेशु, इन स्थानांतरेश भिन्न भिन्न भिन स्थानों में प्रभज्य मान मन मान मन बटता हुआ प्रा मन प्रकृष्ट रूप से विभज्य विभाग को प्राप्त होता हुआ मन बटता हुआ बट करके वर्णत्व आगचती वर्णत्व को मैंने वर्ण के होने को प्राप्त होता है वर्ण को प्राप्त होता है वर्णत्व का मतलब वर्ण का होना वर्ण का धर्म यह है तो वर्ण पना वर्णता तो उस वर्णत्व को प्राप्त होता है यह जो वर्णत्व को प्राप्त होता है सह शब्द वह शब्द है मैंने वर्ण और शब्द एक ही चीज है वैसे लोक में पढ़ाया जाता कि शब्दों के वर्णों के मेल को शब्द कहते नहीं वर्णों शब्दों के मेल को हम वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं ठीक है वो भी है परंतु यहां पर स्वयं अपने आप में भी एक जो अक्षर है वह भी शब्द है एक जो अक्षर है अ जो है वह भी शब्द है आ जो है वह भी शब्द है इसलिए कह रहे हैं यह सब्द कहलाता है अब उसके पश्चात फिर जो है और उसकी और विस्तृत व्याख्या कर रहा हैं यहां शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है शब्द का प्रकटीकरण कैसे होता है शब्द प्रकट कैसे होता है तो उसमें और एक व्याख्या मतलब उसकी और विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं बृहद रूप में आत्मा बुद्ध्या बुद्धिया मनो युक्त विवक्षया मन का महंती सेरयति मारुतम मारुतस तूरसी चरण मंद्रम जनयते स्वरम मंद्रम जनयती स्वरम हालाँकि आजकल जो पानी शिक्षा मिलता है उसमें एक और आगे लाइन है जो कि आपको मैं बोला था आनंद जी कि आप हमें भेज दीजिएगा भेजे की नहीं सबको नहीं भेजे ना अभी भेजा मुझे जो मिला वो कॉपी मैंने भिजवाया है तो पता नहीं वही है की नहीं है मैंने जो है वो वाले क्या बोलते है की जो लोक में जो अथ शिक्षा प्रवकश्यामी वाला हाँ प्रवकश्यामी जो वाला भेजे है तो मेरे पास तो है नहीं अभी आ, देखना पड़ेगा फिर मुझे ध्यान से कि आपने भेजा है भे, भेज दीजिएगा आप सभी उसको भी खोले हुए क्या की नहीं खोले हुए नहीं उसको नहीं खोलो अच्छा चलिए अगले सप्ताह फिर जो है बताऊंगा उसके नीचे भी है वो तो मारुतुर चरण मंदम जनयतीश्वरम तो ये कह रहे हैं ए, आत्मा माना जीवात्मा जो इस शरीर में विद्यमान है व्याप्त है शरीर में जो है इस शरीर में जो रहता है तो आत्मा मैंने शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है शब्द का प्रकटीकरण कैसे होता है बताया कि आत्मा जो है बुद्धि से क्या करता है अर्थान समित अर्थान समिति अर्थों को इकट्ठा करता है अर्थों को संग्रह करता है तो यहां पर ये समझ ले देख लीजिए एक है आत्मा दूसरा है बुद्धि तीसरा है मन वैसे अंतकरण चार है मन बुद्धि चित्त अहंकार तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में बुद्ध अहंकार तो बोलेगा हाँ ये मैंने बोला ये इस प्रकार अनुभव किया तो मैं और चित्त जो है याद रखने वाली चीज है याद रख ऐसा पार्ट है ऐसा चीज है ऐसा जो स्टोर रखता है स्टोर करता है मेमोरी जिसको कहते हैं तो यहां पर बुद्धि आत्मा क्या करता है बुद्धि से अर्थों को समेत इकट्ठा करता है तो इकट्ठा करके क्या मनोयुंग मन को जोड़ता है किस लिए विवक्षया कहने की इच्छा से हम कुछ कहना चाहते हैं तो कहने की इच्छा से वक्तुम इच्छा विवक्षया वक्तुम इच्छा विवक्षा तया विवक्षया कहने की जो इच्छा है उस कहने की इच्छा से जो है आत्मा बुद्धि से अर्थों को इकट्ठा करके मन को जोड़ता है समझ गए और मन कायाग्निम आहती और मन क्या करता है जी मन जो है कायाग्नि माने जठर अग्नि काया मने शरीर अग्नि शरीर का जो अग्नि तो शरीर का अग्नि क्या है जठर है जिससे भोजन पचता है तो कायाग्नि मैंने जठराग्नि मन जो है जठराग्नि को जो है आहंती धक्का पहुंचाता है आघात पहुंचाता है चोट पहुंचाता है चोट करता है आहंती मन हुआ कि आ माने पूर्ण रूप से हंती मैने मारता है मैंने आहंती का मतलब पूर्ण रूप से आघात पहुंचाता है चोट पहुंचाता है धक्का देता है फिर क्या हुआ वह जब कायाग्नि को जब धक्का दिया मन मन का प्रभाव है मन का प्रभाव है कि कायाग्नि पर धक्का मारा और फिर जो है उससे क्या हुआ कायाग्नि फिर क्या करता है जब ही धक्का मारा तो कायाग्नि क्या है वायु शरीर में वायु तो है ही उस वायु को प्रेरित करता है वायु में हलचल मचाता है तो वह वायु को प्रेरित करता है और वही वायु जो है आकाश हो गया भीतर में आकाश है ही खाली स्थान को आकाश कहते हैं आकाश के बिना तो हो ही नहीं सकता तो आकाश तो है ही और उस आकाश में जो वायु की उत्पत्ति हुई है अर्थात वायु है उसमें जो हल चल मचा उसको जो जो उसको जो उसने प्रेरणा दिया तो वह जो है वह वायु ही जो है तू तो उदय प्रदेश में उसी मन उम हृदय हृदय प्रदेश में चलन चलता हुआ मंदम स्वरम जनयती ये मंद स्वर को प्रकट करता है इसको उसमें जो लिखा हुआ है मंदम जनयती स्वरम ऐसा लिखा है उस पाणनीय शिक्षा में अथ शिक्षा प्रवक वाला में जो ोको में प्रसिद्ध है में जो प्रसिद्ध है तो उसमें है, तो उसमें उसमें है मम दि हा वो भी ठीक है, ये भवि महोदय तीन प्रकार हारमोनियम प्रथमक हैको कते है मन्द्रस्वर उर मंद भी कहदते है मन्द्रस्वर भी कहद बीच वा कते है मध्यम स्वर और लास्ट वाते तीव्र स्वर तो व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से बोलता है तो वह मंद्र स्वर में ही बोलता है क्योंकि जैसे आत्मा स्वभावतः शुद्ध है बुद्ध है तो आत्मा स्वभाव त शुद्ध है बुद्ध है परंतु मन इत्यादि के संश्लेष्ट के कारण मन इत्यादि के साथ चिपकने के कारण मन इत्यादि के साथ युक्त होने के कारण मन का संबंध बुद्धि बुद्धि मन बुद्धि का संबंध मन के साथ मन का संबंध चित्त के साथ चित्त का संबंध आत्मा के साथ तो ये जो संबंध है इस संबंध के कारण मन में जैसा संस्कार पड़ा उस संस्कार के कारण ही वैसा स्वरूप वाला अपने आप को समझने लग जाता है मन में जैसा विचार आया वैसे विचार वाला अपने आप को समझने लग जाता है विचार करने का काम आत्मा विचार करता है बुद्धि से संकल्प करता है मन से संकल्प विकल्प करता है मन से विचार करता है क्या बोलते हैं कि निश्चय करता है बुद्धि से याद करता है चित्त से पहचानता है अहंकार से तो ये सब है तो वो उसके अंदर जो मन इत्यादि के अंदर जो प्रभाव है उसके कारण ही अपना स्वरूप वैसा समझने लग जाता है परंतु वास्तव में आत्मा तो स्वयं में शुद्ध है और आत्मा ही क्यों हर वस्तु अपने आप में शुद्ध है उसमें हर वस्तु अपने आप में शुद्ध है जब उसको अन्य चीज मिला देते हैं तब वह अशुद्ध बन जाता है एक तो यह शुद्ध का हुआ और एक शुद्ध का हुआ प्योर जो कि वह बस अपना अस्तित्व रूप में है तो ऐसे ही यहां पर यह करें कि तो ऐसे ही व्यक्ति का जो बोलने का स्वभाव है वह उसका मंद ही है वह धीरे से ही बोलता है वह मंद ही है परंतु वह अपने अंदर अपने अंदर राजस्व वृत्ति को ले आया अपने अंदर तामसिक वृत्ति को ले आया जिसके कारण उसका स्वर जो है तीव्र हो जाता है या उसका स्वर मध्यम हो जाता है या उसका स्वर मंद से भी निम्न हो जाता है के कारण, शराब कोई पिया और शराब पीने के बाद जो स्वर होता है वह मध्यम भी होता है तीव्र भी होता है और मंद बेहोश हो गया तो मंद भी हो गया तो यह सब जो है किसी निमित्त के कारण होता है स्वाभाविक जो स्वर है व्यक्ति का वह मंद ही है इसलिए यहां पर कह रहा है मंद्र ही है या मंद ही है मंद्र और मंद दोनों कह सकते हैं तो वह मंद स्वर को जनती मन प्रकट करता है मंद स्वर को उत्पन्न करता है तो ये इस प्रकार वर्णों की उत्पत्ति होती है ऐसा इसमें कहा अब जो है? है? इसमें कोई मिल गया बताऊ क्या क्या मिल गया हाँ बोलिए क्या जो लाएन लाएन जो है तुरसी चरण मंदम जनती है नम छंदो गायत्रित प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रित बस यही कहना था तो प्रातः सवन योग पर रुकेगा प्रातः सबन योग छो गायत्रितम तो प्रातः सबन योग का सबन होता है एक प्रातः होता है एक माध्यम सवन होता है और एक तीसरा सवन होता है प्रातः माध्यम सायकाल का सवन है उस सवन का नाम में अभी भूल गया बताऊंगा फिर मैं देख करके बताऊंगा तो तीन प्रकार के सबन होते हैं ऐसे जब सोमयाग होता है तो उसमें तीन प्रातः काल जो है सवन का होता है वैसे निचोड़ना तो प्रातः काल जो सोम के रस को निचोड़ते हैं वह प्रातः सवन हो गया मध्य काल में जो निचोड़ते हैं वह माध्यान सवन हो गया और तीसरा जो निचोड़ते हैं वह आ... सायंकाल का सवन हो गया वो मैं भी नाम भूल रहा हूं सॉरी तो यहां पर जो है प्रातः काल सवन वहां पर प्रातः काल के सवन के समान अर्थ हुआ क्योंकि जैसे देवदत्त सिंह है तो सिंह के समान तो इसका प्राता समन का अर्थ ऐसा भी हो जाता है तीन प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं तीन प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं तीन प्रकार के ब्रह्मचारी में पहला ब्रह्मचारी वसु है दूसरा ब्रह्मचारी रुद्र है तीसरा ब्रह्मचारी आदित्य है तो प्रातः जो है प्रातःकालीन जो सबन है अर्थात जन्म से लेकर के पचीस वर्ष पर्यंत यह जो पुरुष के लिए है और जन्म से लेकर के 16, 17, 18 वर्ष पर्यंत 16 जो है एवरेज है 17, 18 भी हो जाएगा तो ये जो है आपका मान लड़की का है गर्ल का है स्त्री का है ये प्राता सवन हो गया और दूसरा सवन मध्यान दिन सवन जो होता है जो 44 अक्षर का होता है तो चौवालिस वर्ष का छत्तीस मैंने चौवालिस एवरेज है आ, तो चौवालिस वर्ष तो वह वर्ष का जो हो जाता है तो वह जो है हो गया माध्यान सवन तो जो चौवालीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता है अर्थात छत्तीस सैंतीस चालीस 44, 42, इत्यादि तो वह 40 एवरेज समझ लीजिए तो 40 वर्ष तक जो ब्रह्मचारी रहता है ब्रह्मचारी का मतलब है कि जिसका जो अक्षत वीर और अक्षत योनी है वही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी है जिसका वीर और सीमन और ओवा जो है एक बुंद भी नहीं गिरा हुआ हो जिसके मन में कभी भी इस तरीके की भावना नहीं हो उस तरीके की बात वेद कर रहा है न कि आजकल की बात कर रहा है तो इसीलिए वह जो है माध्यान सबन होता है और तीसरा जो सबन होता है जिसको कहते हैं अड़तालीस वर्ष का जगती छंद अड़तालीस वर्ष का होता है तो आ, क्या बोलते हैं कि अड़तालीस मान अड़तालीस वर्ष तक जो ब्रह्मचारी रहा पुरुष और चौबीस पच्चीस वर्ष तक चौबीस एवरेज है पच्चीस छब्बीस सताइस भी हो सकता है तो न, जो है चौबीस वर्ष एवरेज तो इसमें 24-25 में जो है लड़की का और लड़का का जो है अंतिम 48 है तो इस प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है मन वचन कर्म से वह वेद के आधार पर जो है वह कहता है कश्य पश्य बोल रहे हैं कि भगवान कह रहा है कि जो व्यक्ति इस तरीके से अड़तालीस वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है पचीस वर्ष त्यनता वो है सो वर्ष तिन्दाज सो वर्ष कश्चिदातम् और अडतालिस वर्ष तर्ष ती इो महिला उसके उसकी भी आयु सर्ष त वो आगे हो गया मैंने सोलह सत्रह वर्ष का हो गया सौ वर्ष का और आगे का हुआ जो 44 वर्ष तक चालीस चौवालीस वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता है उसकी आयु जो है दो सौ वर्ष तक हो जाती है दो सौ ढाई सौ वर्ष तक होती है और जो अड़तालीस वर्ष तक होता है जिसको कहा है कि तीन आयु एक आयु सौ वर्ष दो आयु दो वर्ष तीन आयु तीन वर्ष और उसमें प्रायु समझमत दगने पश्य पश्य त्रायुषम यद्य वे शुत्रायुषम तमनो त्रायुषम चार बार त्रायुषम त्रायुषम त्रायुषम कहा गया अर्थात चार सौ वर्ष तक जिंदगी रहती है तो व्यक्ति चार सौ वर्ष तक जिंदा रह सकता है पहले जमाने में रहते थे तो एवरेज चार वर्ष हुआ तो कहने का अभिप्राय यह है कि उसकी बात है तो प्रातः सबन वसु ब्रह्मचारी माध्यान सवन रुद्र और आगे वाला जो सबन है वह आदित्य ब्रह्मचारी तो ऐसे ही प्रातःकाल हमें जो बोलना चाहिए अब यहां पर बोलते हैं तीन छंद मुख्य रूप से हो गया वैसे सात प्रकार के मुख्य छंद होते हैं गायत्री गायत्री का भेद हो गया गायत्री का भेद हो गया शायद गायत्री उष्णिक गायत्री अभी मैं भूल रहा हूं गायत्री उष्णिक अनुष्टुप अनुस्टुप अनुष्टुप छायत्री छंद उष्णिक छंद अनुष्टुप फिर बोलते हैं पंक्ति छंद पंक्ति और फिर जो है त्रिष्टुप और जगती गायत्री उष्णिक अनुष्टुप अनुष्टुप बृहति बिख, पंक्ति त्रिष्टुप जगति ऐसा है साथ इसमें शायद हमें लग रहा है कुछ इधर उधर मिस हो रहा है चौवालीस अक्षर का जो गायत्री छंद हो गया आपका 24 अक्षर का उससे चार आप बढ़ा दीजिए तो 24 चार अट्ठाइस जो अक्षर हो जाता है वह उसने का हो जाता है और चार और बढ़ा दीजिए तो हो जाता है तो अट्ठाइस चार बत्तीस अनुष्टुप हो जाता है चार और बढ़ा दीजिए तो अनुस्टुप के बाद जो छंद आता है शायद बृहती आता है बृहती ही शायद आता होगा तो बृहती आता है तो 32, 36 का हो जाता है और उसमें चार और बढ़ा दीजिए तो 36, 4, 40, हो गया ना मैंने चौबीस चार अट्ठाइस अट्ठाइस चार बत्तीस बत्तीस चार छत्तीस छत्तीस चार हो गया तो वो शायद जो है पंक्ति हो गया ये पूरा पूरा मैं श्योर नहीं है मैं मेरे पास छंद साठ है मैं अगली बार जो है और पूर्ण रूप से बता दूंगा यदि कहीं गलती होगी तो पर परंतु समझने का प्रयास है यही क्रम तो वह जो है चालीस वर्ष का हो गया चार और बढ़ा देंगे तो चौवालीस तो उसके बाद चार अड़तालीस तो यहां पर त्रिष्टुप शायद है जो कि चौवालीस वर्ष का है तो गायत्री छंद त्रिष्टुप छो तीन जो छंद है तो वह 20, 24, चौवालीस और 48 इसी के आधार पर जो है ब्रह्मचारी होता है तो यहां पर कर रहा है कि प्राता सवन योगम तम छंदो गायत्र तम, तम, तम मंदम स्वरम ऐसा समझ लेंगे तम हालांकि पुमलिंग है तो प्राता सवन योगम योग के कारण प्रातः सवन के उसको मने प्रातः सवन से युक्त उसको छंदो गायत्री छो जो ऊपर कहा कि जो को, स्वरा है नी तो स्वर पुमलिंग है तो स्वर पुमलिंग इसलिए तम कहा है तो बोल रहे हैं कि हृदय प्रदेश से ऊपर उठता हुआ जो मंद स्वर को प्रकट करता है आत्मा अत प्रकट होता है तो वह जो प्रकटीकरण है वह गात्री छंद से युक्त है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि प्रातःकाल में जैसे प्रातः काल हम सोम को निचोड़ते हैं ऐसे ही भगवान को यदि उपासना के माध्यम से भगवान के शक्ति को अपने शरीर में निचोड़ना है भगवान के शक्ति को अपने शरीर में निचोड़ना है अपने अर्थात भगवान के शक्ति को भगवान के गुण को निचोड़ा और अपने अंदर ले आया जैसे एक सोम लता से सोम को निचोड़ता है और व्यक्ति पी लेता है उससे शक्ति शरीर में आती है ऐसे ही भगवान रूपी जो सोम है आनंद सोम कहते आनंद को सोम कहते संसार को उत्पन्न करने वाले को सोम कहते परमात्मा जो है सोम स्वरूप जो परमात्मा है जिनके अंदर अनंत एक्ट्रीब्यूट्स है वह अनंत एक्ट्रीब्यूट्स को व्यक्ति उसमें से अनंत तो नहीं ला सकता परंतु अधिक से अधिक एट्रीब्यूट्स को परमात्मा रूपी सोम से निचोड़ करके अपने अंदर ले आता है प्रातः काल और दो पार में माध्यान और आगे तो बोल रहे हैं कि यहां पर प्रातः काल जो हमें उपासना करना चाहिए वह गायत्री छंद से युक्त होना चाहिए इसलिए कर रहे हैं कि व्यक्ति सवन योगम, प्रातःवन योग स्वरम वह जो मंद्रम स्वरम है उस मंद्र स्वर को हमें गायत्री छंद से युक्त करना चाहिए तो इसका एक तो यह अर्थ हो गया कि जब हम प्रातः काल सोम रस निचोड़े उस समय गायत्री छंद से युक्त मंत्र को बोल करके ही निचोड़े एक तो ये अर्थ हो गया दूसरा अर्थ हो गया कि हम प्रातः काल जब उपासना करें अपने गुण को परमात्मा के अपने अंदर परमात्मा के गुणों को लाएं, तो हमें छंद गायत्री छंद से युक्त जो मंत्र है उसके माध्यम से हम परमात्मा को उपासना करें इसीलिए पहले जमाने में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब तक सूर्योदय नहीं होता था तब तक जो है गायत्री मंत्र का जाप किया करता था ये तो इस तरीके की बात थी तो कहने का अभिप्राय कि प्रातः सबन योग समझ में आ गया इस इसकी व्याख्या में किसी को कोई शंका है पंक्ति समझ में आ गया सभी को जी, जी।, जी। प्रतीक जी आपको समझ में आया चलिए ठीक है तो अब समय हो गया है आज भी मैं अष्टाध्याय नहीं सुन पाया अगले सप्ताह अष्टाध्याय सुनूंगा आपने कितना याद कर लिया अष्टाध्याय तीसरा तीसरा अगले 10 का वेरिनाध्याय शु किंगे तीसराध्याय तृतीय पाद काटि वी वेंगे सूत्र हैटले 188 178, आ, 176. तो मैं जो है अगले सप्ताहल मात्र पढ़ाऊंगा और आपका सुनूंगा समझ गया जी। तो हो गया ना तो तो हो जाना चाहिए। हो ना चि मिटाउा जागया मो हा विरम आो यदि शङ्का पूेगे नी तु मन्त्र पाठ कता मन्त्र पाठ कु चारी हा बोलिए अगले संडे को तो तो तो दिवाली दिवाली है? है. है. अगले संडे को रात मनाई जाती दिवागले शामीरा दूसरे दिन मनता सोला मिचार लिजि जी केगे वैसे केगे कोसि यदि दीपावली है दीपावली में घर में हवन करना भी चाहिए आप लोग सभी अपने घर में हवन कीजिएगा यदि नहीं हवन मंत्र नहीं आता है तो ओम गायत्री मंत्र का आहुति दे के स्वाहा कीजिएगा समझ गया आनंद जी हाँ उस दिन अवश्य जो है हवन कीजिएगा घर में करने की आवश्यकता नहीं है बाहर भी आपके तरफ कैसा है मुझे नहीं पता धूप इत्यादि की कैसी स्थिति होती है परन्तु एक दिन में कोई नहीं ऐसा होता है उस दिन अवश्य हवन आप लोग करेंगे यदि आगे वा बता मन्त्र पाठ कु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते ओम् शान्ति शान्ते शान्ति आचार्य जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते आचार्य जी